दक्षिणा शांति आपके तो पास जो दूसरा वाला किताब था वो किधर गया अच्छा ठीक है आप जो छुट्टी के बाद लाएंगे उसको ला देंगे यहाँ रखेंगे एक्स्ट्रा खोते तभी तो ये आ जाते हैं तो उनके लिए वो काम कोई बाईच छूट गया किताब तो वो काम नहीं होगा ठीक है यद विद्याविलास है ना उस श्लोक में जैसे तत्व पद का कथन हुआ ऐसे ट्रोम पद का भी कथन हुआ तो उसके लिए दिखाते हैं तो विचार आरम्भ हुआ ट्रोम तो पद का विचार में विषय में किसका पहले क्या अभिमत है अर्थात तुम पद जो आत्मा तत्व तो है वो आत्मा तत्व तो तो किसका विचार में क्या है तो यहाँ चार बागों का बात कर रहा था जो संघत आत्मा का ये किसका है संघत संघत आत्मा जो बोले संघत <coughs> आत्मा संघत अर्थात तो मिला हो? ये किसका है संघत आत्मा ना नर्थात तो कल जो विचार है वो तो इंद्रियाणाम संघत उसको आत्मा सारे इंद्रिय मिल करके आत्मा विचार वही अर्थात इंद्रियों को आत्मा कहते हैं वहां फिर विचार उनको पूछते हैं यहाँ तो सारे इंद्रियों को मिलाकर के उसको आत्मा कहते हैं ना प्रकृति प्रत्येक इंद्रियों को अलग अलग आत्मा कहते हैं समतव सारे इंद्रियो मिल करके आत्मा वो नहीं होगा क्योंकि एक अगर इंद्रिय नष्ट हो गया तो उसका आत्मा नष्ट हो जाएगा समय मिला हुआ वही इंद्रियों को आत्मा कहना पक्ष में जो विकल्प कर दिया सारे इंद्रियो मिलकर के आत्मा है अथवा प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग आत्मा है आगे कहते हैं प्राण भी नहीं हुआ आगे मन, मन यहाँ तक हुआ था ना सुखी हम दुखी अनुभव अहम अवत सुखादी मन आत्मा परेशान अभिमत यदि नापी सर्वइंद्रिय अनुकत कर्ण तो अत मन जो है वो कर्ण है कर्ण होने से ये भोक्ता आत्मा नहीं होगा तथा तो बौद्धेश्वरी बौद्ध होता चार विवाद होते उनका उनमें कर्तृ रूप विज्ञानम आत्मा तस्व क्षणितम प्रदीप कलितावत योगाचारादी अभिमतों अभी आत्मा न विज्ञान विरोधा बौद्ध में जो दूसरे दर्शनों के साथ अर्थात विवाद में आते हैं तो विज्ञानवादी तो विज्ञानवादी वाले कहते है की आत्मा क्या पदार्थ है विज्ञानम और वो कितने समय उसका स्थिति कितने हैं क्षण कम तो अगर क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है तो पूर्व क्षण में जो रहेगा अभी तो आधे क्षण में नहीं रहेगा हमको कितु तो पता चलता है कि हम है तो कहते हैं प्रदीप कलिका जो दीप का कलिका प्रथम क्षण में जो दीप का कलिका तो सीखा दीप सीखा द्वितीय क्षण में भी वही दीप सीखा तो हमको दीप रहा जैसे वहां प्रथम क्षण का शिखा द्वितीय क्षण का शिखा एक नहीं है किन्तु हम शब्द कहते हैं कि संयम दीपकलिका वही दीपकलिका इसी प्रकार की यहाँ विज्ञान क्षणिक जो आत्मा है वह क्षणिक होने पर भी सादृश्य को लेकर के कहा जाता है वही मैं हूँ इस प्रकार की कहा जाता है योगाचारादी अभिमतो अभी आत्मा न संभवती क्यों कहते हैं उक्त प्रत्य विज्ञान जो प्रथम पंक्ति में दिया यो हम बाल्य पितर सो तो हम स्थबिर न त्रीन अगर प्रति क्षण में बदल जाएगा तो वो प्रथम क्षण में जो रहेगा तो द्वितीय क्षण में नहीं रहेगा तो बाल्य और स्थबिर का बात कहाँ है वो तो बदल जाएगा आप कहेंगे कि सादृश्य सादृश्य को देख करके द्वितीय व्यक्ति कहेगा कि वो वही है किन्तु वही स्वयं व्यक्ति कैसे कहेगा मैं वही हूँ सादृश्य उसके लिए नहीं ना अन्य व्यक्ति कह देगा तो किन्तु वो तो जानता है कि मैं वह नहीं हूँ तो इसलिए जो प्रत्येज्ञा वो व्यक्ति करता है जो मैं बाल्यावस्था में था अभी मैं वही हूँ ये प्रति उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए दूसरे व्यक्ति कह सकते हैं वो तो वही व्यक्ति है किन्तु तो उसको स्वयं को तो पता होगा ये प्रत्यज्ञा विरोध होने से ये क्षणिक विज्ञानवादियों का जो मत है आत्मा वो ठीक नहीं है तदेतसिप्रे तो उत ये सब मनमेर करके कह आत्मतत्व तो है, है परम देहा दिद्रो। देहा दिद्रो परम परम एवं। परम न एवं। परम एवं इति इसी प्रकार के विशेषण देने से परम का पर्व तो तेज श्रेष्ठ उत्कृष्टम इस प्रकार के विशेषण देने से आगे सब मत देते हैं वो सब मत ठीक नहीं होगा क्या मत पहले कहते हैं माधव मत होता है ये विशिष्ट द्वित्ववादी जो माधव संप्रदाय कहते हैं ये विशिष्ट विशिष्टा है उनका पंप वो लोग कहते हैं कि आत्मा अनुपरिमाण अणुपरिमाण अणु तो अणुपरिमाण होगा तो पूरा देह में कितु तो अनुभव होता है तो मैं कहता है मैं कहने से नक में भी है शिक्षा में भी है पादों में भी है सर्वत्र है तो उसके लिए कहते हैं चंदन बिंदु उपलब्धि सर्वांगीण जैसे चंदन बिंदु चंदन हम कपाल में लगाते हैं किंतु कहते हैं ठंडा लगता है खाली कपाल में ठंडा पूरा शरीर में कहता है ठंडा है तो जैसे वो होता है इसी प्रकार की आत्मा अणु है एक जागा पर रह करके भी ये सर्वत्र अनुभव कर सकता है उनका कहना है जैसे चंदन बिंदु एकदेशस्थ होने पर भी सर्वांगीण सर्वेश अंगे सर्वांगीण शैत्य उपलब्ध उप पथे है जैसे ठंडा लगता है पूरा शरीर में इसी प्रकार के, और वो लोग कहते हैं अनागंतुक सुख दुखादि मान इति एकदेशी देशी मत ये विशिष्टाद को मानते हैं यदि थोड़ा विशिष्ट कहते हैं अनागंतुक सुख दुख आगंतुक नहीं है अर्थात स्वाभाविक सुख दुख उसमें स्वाभाविक है आत्मा में इसी प्रकार की वो लोग मानते हैं योग माधवत और देहादि विलक्षण देह परिमिति अर्त मत अर्त जैन वो लोग कहते हैं कि आत्मा का क्या परिमाण है कहते हैं देह परिमित देह जितना बड़ा है आत्मा उतना बड़ा है और देहादिलक्षण है देह से ये विलक्षण है इति देह से विलक्षण अर्थात देह जो मृत्यु को प्राप्त करेगा ये उसे निकल देगा दूसरा देह लेने के लिए च निराकृतम तो क्यों कैसे निराकृत हो गया निरा, निराकृतम भेदितव्यम कैसे हो गया परम प्रकृष्टम विभूम इति अर्थ अवगमत परमात्मा ने कह दिया आत्मा का विशेषण दे दिया परम तो परम होने से ये सब निराकरण हो गया क्योंकि अणु कहे अथवा देह परिमित कहे ये परम नहीं हुआ नहीं होने से ये आगे कहते हैं और भी दोष देते हैं अंके चंदन बिंदु शैक्यवत स्व आश्रय अंश प्रसर्पण द्वारा निराशाया आत्मोपलब्धे सर्वांग संभव गंगा गंगा दिया उसने तो भी गंगा हृदय दिया ह्रदय होना चाहिए गंगा ह्रदय ये किसी एक स्थान में शायद जो राजस्थान मध्य प्रदेश जगह जो मिला हुआ ना वहाँ हृदय बोल करके गए तो हृदय को ना ह्री को हृदय <laughs> तो उस तो यहाँ गंगा हृदय तो उसमें भी हृदय दिया है, पता दिया नहीं है।, नहीं है। तो देख रहे ना कितने नहीं नहीं नहीं पता नहीं चला है। में पता मतलब में कितना गंगा अच्छा ये तो <laughs> गंगा हृदय निमग्न श्य युगप सत्य उपलम्भ अभाव प्रसंगा आत्मा अगर अणु होगा जैसे चंदन बिंदु सत्य चंदन जहाँ लगाएंगे उस जगह का सत्य होगा सो आश्रय अंश प्रसर्पण द्वारा जिस जगह में चंदन लगा उस जगह में तो सत्य होगा तो सो का जो आश्रय सो अर्था चंदन बिंदु चंदन बिंदु जन्य जो सत्य हुआ उसका जो आश्रय अर्थात चरम का उस संक्रमण द्वारा आत्मोपलब्ध है सर्व, सर्व अंग संगीत असंभव है न जिस अंश में चंदन बिंदु लगा रहा उस जगह में श्य होगा किंतु इसका संक्रमण बहुत दूर तक ये वास्तविक नहीं हो पाएगा जिस चर्मों में ये सहित्य हुआ उसका जो पार्श्ववर्ती चर्म होगा वो तो चर्म का सहित्य को जैसे कहते ना वो तो जैसा होना है ऐसा उसका बगल में थोड़ा ठंडा लगेगा किन्तु बहुत दूर तक तो वो नहीं जाएगा इसी प्रकार के कहते है सो आशा अंश का प्रसर्पण प्रसर्पण संक्रमण इसी के द्वारा सर्व अंग संगीतो असंभव अर्थात एक बिंदु चंदन स्पर्श हो के सारे अंग में शत्य अनुभव होगा ये असंभव ये नहीं होगा क्योंकि अन्य अंग में जहाँ चंदन स्पर्श नहीं है वहाँ शैत्य कैसे होता है कहते हैं प्रसरपण संक्रमण होता है ये संक्रमण बहुत दूर तक नहीं जाएगा जो ये जो उष्ण अथवा शत्य ये संक्रमण थोड़े दूर तक होगा और बीच में दे दिया निरंशाया आत्मउपलब्ध हैं आत्मउपलब्धि उपलब्धि निरंशा निरंशा अर्थात तो, निरंशक विषय का यहाँ यह आत्मा में कोई अंश नहीं है और आप कहेंगे की चंदन बिंदु जैसा और आत्मा अगर होगा चंदन बिंदु का हो भी सकता है कि कोई अंश रहेगा इसलिए उसका प्रसारण संक्रमण जैसे माना जाएगा यहाँ तो बिल्कुल आत्मा निरंश है निरंश होने से उसका किसी के साथ ऐसे संबंध भी नहीं होगा जिसका निरंशा निरवय है निरवय में संयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि संयोग को आप अव्याप्रति मानेंगे जो निरवय होगा उसमें अव्यापति होगा ही नहीं तो नहीं होने से संयोग उसका संभव ही नहीं है नहीं होने से सर्वांग संगीत जब संयोग ही नहीं हो पाएगा सर्वांग संगीत फिर कहा से आएगा यहाँ दो बात कही दे एक तो आप बिंदु मानने से बहुत दूर तक तो संक्रमण नहीं होगा दूसरा बात हो गया वो निरंश होने से उसका संबंध ही नहीं हो पाएगा ये दो चीज बात तो इसलिए असंभव है ना और कहेंगे कि ठीक है संक्रमण ना हो एक जगह में भी हो कहेंगे इस प्रकार नहीं है क्योंकि गंगा ह्रदय में निमग्न होने से युग सर्वत्र सत्य अनुभव होता है अगर आत्मा को अणु मानेंगे तो जिस जगह में रहेगा उसी जगह में ही संबंध करके अर्थात तो सही अनुभव कराएगा अगर मान भी लेगी उनका संबंध हो करके अनुभव भोक्ता बनता है तभी तो जिस अंश में आत्मा है कि में अगर आत्मा है वही अंश ठंडा लगेगा अन्य अंश गंगा जी में डूबने पर भी ठंडा नहीं लगेगा ये सब जो तो देते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो करके ही ये सब अर्थात ठंडा लगता है ये कोई वेदांत वाला तत्व तो तो नहीं है कि आत्मा का किसी का संग नहीं होगा वो उनका तो संग हो अच्छा वो लोग तो देते हैं तर्क देते हैं कि सूती ही कहती है कि आत्मा अनुपरिमाण है बालाग्रह सतभाग से सतथा कल्पित स भागो जीव स विज्ञे सनन्त्याय कल्पत बालाग्रह शतभाग से शतभाग अर्थात सत का शतभाग दस हजार भाग सतधा कल्पितस्य से भागो जीव एक भाग जीव ज्ञेय सच आन त्याय कल्पते तो ये जो जीव है उसका परिमाण कितना है कहते हैं सतभाग का सतथा तो सो का सौभाग थे इतने छोटा होने से ये अणु है और दूसरा देते है अणुरणियन ये भी कहा गया तो इत्यादि सूचिस्तु सिद्धांत कहता है उसका पास में है महत्व इति वाक्य से साथ और आत्मा में महानी श्रुति अंतर अर्थात पुष्प्रुति कहते हैं कि आत्मा अणु है कुछ श्रुति कहते हैं आत्मा महान है इसे फिर निर्णय क्या है कि तो हैं जो अणु कहने वाला श्रुति है उनका तात्पर्य है आत्मा दुर्लक्ष मात्र पड़ा अणु कहने वाले शास्त्र अणु का शब्द है की आत्मा दुर्लक्ष अर्थात तो उसका ज्ञान होना कठिन इसलिए उसको अणु कहा गया उसका परिमाणग अनुत्व ये बात वहाँ नहीं है ना पी देह परिमित देह परिमित देह देह होना चाहिए परिमित ना पी देह परिमित अर्थात तो देह परिमाण इतना नहीं है आत्मा देह परिमाण कौन कहते हैं जैन है। वाल और आत्मा देह परिमित नहीं है क्यों एक से आत्मा क्रमेण तो अभी आत्मा गज शरीर गज हुआ तो आगे गज छोड़ करके मनुष्य में जाएगा तो ये आत्मा अगर शरीर परिमाण होगा ये बाकी कहाँ रहेगा वो तो लोग भी बढ़िया तो कहते हैं वो कहते हैं उनका एक स्टोर है तो जितना अधिक हो गया मनुष्य में तो पूरा गज नहीं आ पाएगा मतलब पूर्व जन्मों में गज था अभी मनुष्य हुआ इतने बड़े आत्मा था अभी इतने में आएगा बाकी क्या होगा भेदावी में रखो आगे फिर मनुष्य के आगे फिर मच्छर में गया मशक हो गया फिर और अधिक हो गया कहते फिर वहां डालो फिर मशक के बाद को फिर कभी मनुष्य अथवा हस्ती आएगा ये वहां से फिर लाएंगे बढ़िया ये ऐसे बनाए हैं कल्पना करने में कोई ये नहीं है गज मनुज मशक शरीर प्राप्त अवयव अपचय से आवश्यक अपचय अपचय अर्थात ह्रास होगा तो आत्मा ह्रास वृद्धि को प्राप्त करेगा तो अनित्व तो आपात अनित्य हो जाएगा जिसमें विकार होगा वो अनित्य होगा एवं देहादि आत्मवादीनो निराकृत्य देहादि आत्मवादी हो गए ये चार तो उनका निराकरण करके शून्यम आत्मा इति वादिनो माध्यमिका आत्मा शून्य को आत्मा कहने वाले माध्यमिको बौद्धों का मुख्य मत और विभूत् अया एक लोक वैशेषिक लोक यते हैं है। आत्मा विभूत है किंतु तत्मसा स्वस्मी भाव संबंध संबंधवशेन तत्मी तन संयोग सुख दुखादी व्यवस्था नित्य अजो उपत्ते अपि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार धर्मा धर्म धर्म गुणा नार्किकर पहले माध्यमिकान आगे प्राभकरान ये सबका निरस्त इस प्रकार के आगे मनोज लेंगे विभुत्व अपनी जो नया एक वैशेषिक होते है वो आत्मा को विभू मानते है विभुत्व अपनी तत्त आत्मा मनसाम आत्मा और मनो का संयोग होता है क्यों कि हैं स्वामी भाव संबंध व आत्मा हो गया स्वामी और मन हो गया उसका स्व स्व संपत्ति करण संबंध के चलते तत्त आत्मनी उस, उस आत्मा में तत्त मन संयोग उस आत्मा में उस मन का संयोग होने से सुख दुख आदि व्यवस्था उत्पन्न आत्मा नाना है प्रत्येक आत्मा के लिए एक एक मन रहेगा उस आत्मा के साथ उस मनो का संयोग होने से सुख दुख ये सब होगा अर्थात जिस आत्मा का जिस मनो के साथ संबंध हुआ उसी में वो सुख दुख हुआ उसके चलते तो दूसरों पर नहीं होगा ये व्यवस्था वो फिर क्या मानेंगे अनेक आत्मा मानेंगे अनेक और सभी आत्मा नित्य और अज और अजड़ों की जड़ो जड़ो पीजे है ना हाँ क्योंकि न्यायिक लोग आत्मा को जड़ मानते हैं उसको संशोधन कर देना जड़ होती है। आत्मा न्याय मत में आत्मा जड़ है जड़ है अर्थात हमको लगता है हम चेतन है कहते हम जब जागृत स्वप्न में है तभी तो चेतन होते हैं जब सुसूखी में जाते हैं जड़ हो जाते हैं अर्थात तो आत्मा स्वयं जड़ है उसमें जो उत्पन्न होता है ज्ञान वो ज्ञान ही प्रकाश चेतन चैतन्य है तो जब वो ज्ञान उत्पन्न होगा उसके चलते आत्मा चेतन बोल करके लगता है तो सुसुक्ति में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो है इसलिए आत्मा जैसे इसलिए जो सदस्य मानते हैं उसी है उनका सदस्यता ऐसा कुछ नहीं उनका तो असत अर्थात धंधिया पुत्र बाकी सब सब हैं उनका घटपट भी शब्द है उनका, है, उनका है आत्मा भी सत्य है वो तो उनका मतलब सिद्धांत तो में मिथ्या चीज नहीं है ना बीच वाला नहीं है वो तो दो कोटी मानते हैं इसलिए वेदांति लोग कहते हैं अनिर्वचनीय तो ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता ज्ञान का, का संयोग से क्षेत्र होता है नहीं तो केवल ज्ञान संयोग ज्ञान का संयोग जब ज्ञान उत्पन्न होगा उत्पन्न होगा तो ज्ञान सम्वा समझ से आत्मा में भी उत्पन्न होगा तब उसे ज्ञान के चलते वो आत्मा चेतन बोल करके लगता है मैं चेतन कहता है कब कहता है वो ज्ञान होने पर अर्थात जैसे ना प्रकाश आने से ये प्रकोष्ठ प्रकाशित तो हो जाते हैं इसी प्रकार की। जड़ो पी इसको पाठ संशोधन कर दिया ना तो खंडाकार पट जाएगा जड़ो पी बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार धर्म धर्म आदि विशेष गुणान आश्रय और कर्ता भोक्ता ये भी है भोक्ता भोक्ता भोक्ता तो अर्थात भोग भोग शब्द का अर्थ है कि उपलब्धि होना तो आत्मा में ज्ञान होता है तो इसलिए आत्मा भोक्ता और आत्मा में कृति प्रयत्न होने से आत्मा करता वादी तार्किक वैशेषिक प्राक प्रभावी से, कौन तार्किक अच्छा ये रूप प्राभ करान इनको भी और ये मीमांसा मीमांसा का का अर्थात तो भट्ट मत कुमारी भट्ट मत प्रभाव कर वाले तो नैयारी जैसा मानते हैं और भट्ट कहते है अहम अनुभव से उभयात्म ये उभय आत्मा क्या उभय आत्मा जड़ बोध रूप इति वादिना है भट्ट कहते हैं आत्मा जड़ भी है और चेतन भी है तो जड़ क्यों है कहते हैं कि अहम जाना मैं तो कम कहते हैं आत्मा न मैं अपने आप को जानता हूँ अपने आप को जानता हूँ अर्थात दिष्यत्व न जानने से यह आत्मा दृश्यत्व न जड़ भी है और कौन जानता है कहते हैं अहम जाना दृष्टात्व न ये चेतन है दृश्यत्व न ये जड़ है तो इसलिए वो कुमार भट्टवा आत्मा को जड़ चेतन ये दोनों प्रकार की मानते हैं जय आत्मा दर्शिना जड़ बोध रूपी नो भाटा कुमार ये सब को निराश करते हैं क्या करके इति अर्थात ये सब इस प्रकार की आत्मा तत्व तो नहीं है आत्मात् सत्य तो आनंद रूप होने से ये जड़ भी नहीं है क्योंकि चित है और ये क्षणी के भी नहीं है क्योंकि सत्य है और आनंद उसका स्वरूप है काय को को के लोग जैसे कहते हैं सुख दुख कभी उत्पन्न होता है इस प्रकार की नहीं आनंद स्वरूप है। और आगे कहते हैं अस्तिवलब्धव्य इत्यादि श्रुते है कठोपनिषद अस्तिपल तत्व नोभ ऐसे है अस्तिवल्धस्थ तत्व तत्व तो प्रसिद्धति अस्ति पहले इस प्रकार की स्वीकार करके जो चलेगा आगे फिर तत्व भाव न चो आगे तत्व उसको होगा पहले अस्ति इस प्रकार की परोक्ष स्वीकार करके चलने पर ही आगे तत्व ज्ञान होगा वहाँ अस्थि उपलब्ध भी अर्थात परोक्ष स्वीकार करता है सगुण साकार को स्वीकार करता है आगे फिर तत्व ज्ञान निर्गुण निराकार अनुभव होगा जो सगुण साकार को स्वीकार नहीं करेगा उसको निर्गुण निराकार अनुभव आ ही नहीं पाएगा इसलिए सगुण साकार को खंडन करना ये वेदांत मुख्य सिद्धांत मत में ये सैद्धांतिक रूप से निर्गुण निराकार पारमार्थिक रूप होने से सगुण साकार वो पारमार्थिक रूप नहीं है किंतु आरंभ में उसको जो निराकरण करेगा उसको उपाय ही नहीं मिलेगा वहां तक पहुंचने के लिए इसलिए शास्त्रता की अस्थि उपलब्ध से तत्व भाव प्रति ये पहले चाहिए इत्यादि श्रूते है ये सूची क्या कहती है निरधिष्ठानक भ्रम असंभवत अस्ति। ऐसे आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा सगुण साकार को स्वीकार करने के लिए उसका अधिष्ठान ये निर्गुण निराकार इसको भी मानना पड़ेगा निरधिष्ठानक भ्रम असंभवत भ्रम होने के लिए अधिष्ठान चार और दूसरा कहते है कि ये आत्मा अर्थात देह के साथ उत्पन्न होता है नाश हो जाता है क्षणिक ये सब नहीं है इसके लिए तर्क देते हैं स्तन पानादि प्रवर्तक जन्मांतरिय संस्कार अनुभति दर्शन सदात्मक आत्मा सदात्मक तो सदात्मक न क्षणिकम क्यों कहते हैं पूर्व जन्म में भी ये था तो था कैसे के कहते हैं स्तनपानादि प्रवर्तक जन्मांतरीय संस्कार क्यूँ करेगा प्रथम तो तो क्षण में स्तन पान करने के लिए वो क्यों चेष्टा करेगा तो कहते है पूर्व जन्म का संस्कार है संस्कार का अनुवृत्ति होने से आत्मको तो सदात्मक है क्षण का नहीं है नादी ना मतम निरस्तम ए तेना अर्थात आगे कहते हैं। शून्यवादी जो कहते हैं कि कुछ है नहीं एक तो देखे अस्तित्व उपलब्ध व्य और ये स्तन पान आदि प्रवर्तक पूर्व जन्म का संस्कार ये प्रमाण है कि आत्मा कोई क्षणिक नहीं है सत है और आगे कहते हैं शून्यवादी मत निरस्त करने के लिए श्रुति का उदाहरण देते हैं और अत्रायम पुरुष है स्वयं ज्योति अत्र अर्थात स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था का दृष्टान्त तो देकर कहते हैं तो अयम पुरुष है स्वयं ज्योति स्वप्न अवस्था में कोई इंद्रिय कार्य नहीं करते नहीं करते तो ये जानता है कैसे स्वप्नों में अनुभव होता है कहते हैं स्वयं ज्योति और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वान् तीन उदाहरण दिए इत्यादि श्रुतिया क्यों तीन उदाहरण दिए कहते स्वयं प्रकाशत्व न स्वयं प्रकाश ज्ञानात्मक न दो चीज सिद्ध करने के लिए तीन दृष्टांत दिए हैं पहले स्वयं प्रकाश सिद्ध करने के लिए अत्र पुरुष स्वयं ज्योति तो स्वयं ज्योति होने से वो स्वयं प्रकाश सिद्ध हो और स्वयं प्रकाश है और ज्ञान रूप है इसको कहने के लिए कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म और आगे अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूम सर्वम भूत सर्वम अनुभवती सर्वानुभू सबको अनुभव करने वाला यही है इसलिए ये कोई जड़ नहीं है स्वयं तो प्रकाश है और ज्ञान रूप है अर्थात द्वितीय पदार्थ स्वयं प्रकाश ज्ञानात्मक इसको सिद्ध करने के लिए दो श्रुति दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म सर्वान्तम और प्रथम स्वयं प्रकाश के लिए अत्र पुरुष स्वयं तीन श्रुति से दो चीज प्रमाण कर गए प्रतिपादनात्लिएिदात्मकम इत्य ये चिद रूप है पहले अस्तित्व एवं उपलब्ध हैदय करके आत्मा सदरूप सिद्ध किया और अभी ये बात कह करके आत्मा चित्रूप और आत्मा आनंद रूप आगे कहेंगे विज्ञान से कथम शो प्रकाशता पूर्व पक्षी का शंका होने से सिद्धांत कहता कि न न अर्थात आपका यह शंका ग्राह्य नहीं है विषय आत्म विज्ञा त्रयाणाम जडत्वे जगत आंध्य प्रसंगात जब भी हमको ज्ञान होता है वहाँ तीन चीज का अनुभव मतलब तीन चीज का स्थिति होता है एक हो गया ज्ञान होता है और एक हो गया ज्ञान जिसको होता है और तीसरा हो गया ज्ञान जिसका होता है जिसको अर्थात करता जिसका अर्थात तो वो कर्म और ज्ञान जो हुआ जो क्रियात्मक कहेंगे तो क्रियात्मको अर्थात यहाँ तो अच्छा आगे विचार देंगे तो विषय आत्मा और विज्ञान ये तीनों ही अगर जड़ो होंगे तो फिर ये जो पता चलने रूप चीज ये किसके द्वारा घटेगा ये सभी तो जड़ हो गए तीनों जड़ो पदार्थ हम पास पास रख देंगे उनमें से किसको ज्ञान होगा वाक्यों का किसी को नहीं होगा इसलिए तीनों ही जड़ हो जाएंगे नहीं हो पाएगा तो ठीक है कौन किसको एक को चेतन मानना पड़ेगा जैसे नया एक लोग ज्ञान जो है वो प्रकाश रूप है चेतन रूप है आत्मा जड़ है वेदांति लोग कहेंगे नहीं आत्मा तो ये चेतन रूप है ये जड़ नहीं है जितने अद्वैतवादी वाले होते हैं द्वैतवादी में इन लोग आत्मा को चेतन मानेंगे संख्या योग ये सब आत्मा को चेतन मानने वाले हैं अर्थात तीनों में से कोई एक को तो चेतन होना पड़ेगा नहीं तो जड़ते जगत आंध्य प्रसंगा जगत आंध्य अर्थात तो जगत में सब कुछ अंध हो जाएगा कहीं किसी को कोई ज्ञान नहीं होगा आंधे का अर्थात तो जैसे अंधकार में कोई ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार के विज्ञान से विज्ञानांतर तो कहेंगे कि विषय आत्मा विज्ञान ये तीनों जड़ होकर के भी और एक विज्ञान इनका पीछे रहेगा जो कि चेतन होगा वो ये तीनों को प्रकाश कर देगा तो कहते हैं कि अभी विज्ञान सापेक्ष होगा तो सियापी जड़े न अभी जो चौथा चीज आएगा विज्ञान ये तीनों को प्रकाश करने के लिए वो जड़ होगा अथवा चेतन होगा ये विचार करेंगे कहेंगे अगर पूर्वो तीन में एक विज्ञान होता वो जड़ है चौथा वाला जो आएगा वो जड़ होगा वह चेतन होगा कहेंगे इसी का विज्ञान का बराबर होने से वो जड़ होगा उसको प्रकाश करने के लिए और अगर पांचवा आएगा तो अनवस्था हो जाएगा ये दो सौ करते हैं जड़ तेना अनावस्था अपात अत्र अयम प्रयोग अच्छा यहाँ नयायिक अर्था वैशेषिक और वेदांत और प्रभाकर ऐसे तीन वाले पक्ष का ये विचार लाएंगे। वेदांती वाले कहेंगे कि आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप बुद्धि में एक वृत्ति होगी उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा वो चिडा तो ये चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वृत्ति में जो विषय आकार आया है वो विषय का प्रकाश होगा वृत्ति में विषय आ गया और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ हो तो होने से ये प्रकाश हो जाएगा जैसे कहने की अंधकार में दर्पण है दर्पण का सामने में घट है तो अभी वो घट दर्पण में दिखेगा अंधकार में दर्पण है नहीं दिखेगा इसी प्रकार की वृत्ति में कोई विषय आया किंतु वो वृत्ति जड़ है अंधकार है वो प्रकाश नहीं होगा किंतु अगर हम वो दर्पण के ऊपर एक टॉर्च लगा देंगे अब वो सामने में जो घट है वो प्रतिफलित तो होकर के वो घट उसमें दिखने लगेगा तो इसी प्रकार की वेदांती लोग कहते हैं कि वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब आएगा और उसमें विषय आएगा आने से वो विषय प्रकाशित तो हो जाएगा और चिदावास के द्वारा वो प्रकाशित तो हो जाएगा इसी प्रकार की वेदांति लोग कहेंगे अच्छा इसमें थोड़ा ये वेदांत परिभाषा और न... पंचदशी इसमें थोड़ा अंतर आएगा या जो विचार आएगा तो उसको विचार करेंगे और ये प्रभातर कहेगा कि ज्ञान उत्पन्न होता है अच्छा वेदांति लोग कहते हैं कि ये जो वृत्ति में प्रतिबिंब हुआ चैतन्य चिदाभास हुआ अभी प्रतिबिंब चैतन्य के चलते ये वृत्ति प्रकाशित जैसा लगेगा जैसे हम टॉर्च लगाए दर्पण के ऊपर और दर्पण घट को प्रकाश किया क्योंकि हम टॉर्च घट के ऊपर नहीं लगाए दर्पण के सामने घट था अभी घट को टॉर्च प्रकाश किया ना दर्पण प्रकाश किया दर्पण प्रकाश किया हम लोग कहेंगे तो कहने से मानना पड़ेगा कि दर्पण में प्रकाश है नहीं तो घट को कैसे प्रकाश करेगा दर्पण को प्रकाश करते हैं कहते हैं दर्पण प्रकाशमान दर्पण का निजस्व प्रकाश है नहीं।, नहीं है तो दर्पण को प्रकाश मान कहना ये गौण प्रयोग है इसी प्रकार की वेदांत कहते हैं कि जो बिंब रूप चैतन्य है आत्मा है वो वास्तविक प्रकाश है वो वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हुआ होने से वृत्ति को ज्ञान कहना ये गौण प्रयोग क्योंकि ज्ञान वास्तविक आत्मा ही ज्ञान है वृत्ति ज्ञान नहीं है हम लोग यदि व्यवहारिक दुनिया में सर्वदा ये बुद्धि का वृत्ति को ज्ञान कहते हैं हमको ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ तो घटका हमको घटाकर वृत्ति हुई तो वृत्ति को ज्ञान कह देते हैं कहते हैं कैसे तो शास्त्र में कह हैं वृत्त हु ज्ञान उपचार गुणो प्रयोग है, है। वास्तविक वृत्ति ज्ञान नहीं है तो वेदांतिक मत में इसलिए ज्ञान अथवा विज्ञान वास्तविक आत्मा ही ज्ञान अथवा है प्रभा कहेगा कि ये वेदांतियों को छोड़कर के दूसरे लोग और एक वृत्ति ज्ञान और एक ये ज्ञान ऐसा नहीं मानते हैं संख्या योग वाला कहते हैं किंतु तो संख्य योग वाला ये जैसे वेदांत लोग कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो लोग कहते हैं कि ये चैतन्य स्वरूप है तो ये दोनों में ये समान हो जाएगा यहाँ प्रभाकर का मत है कि वो दो चीज नहीं मानता है अर्थात कि ज्ञान स्वरूप आत्मा है और एक वृत्ति भी ज्ञान जैसा है ऐसा नहीं कहता है वो कहता है कि एक ही हमको होता है और वही ज्ञान है और जब वो होता है हमको लगता है कि हम चेतन है जब नहीं होता है हमको लगता है जड़ है जैसे नया लोग पहले कह दिया तार्किक वैशेषिकाभाकरण ये सब लोग वही वृत्ति ज्ञान को मानते हैं वो चेतन है और एक नित्य ज्ञान आत्मा तो उसको लोग मतलब आत्मा को मानते हैं है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है ऐसे नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तो उनका फिर प्रकाश कैसा होता है पदार्थ तो वो लोग कहते हैं कि जिस समय में आत्मा में ज्ञान समय से उत्पन्न होगा वो ज्ञान विषय को प्रकाश करेगा विषय को और जिस समय ज्ञान होता है हमको भी पता चलता है हम है बोल करके आत्मा को प्रकाश कौन किया क्योंकि आत्मा तो उनका स्वयं प्रकाश नहीं है क्योंकि वो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का आश्रय हुआ आत्मा आश्रय ना आत्मा को भी प्रकाश करेगा विषय तो न भट्ट को प्रकाश करेगा आश्रय तो आत्मा को प्रकाश करेगा और वो ज्ञान प्रकाश रूप जो कि वृत्ति ज्ञान है उसका कहने का अर्थात तो नित्य ज्ञान ऐसा नहीं है क्योंकि उसका आत्मा तो जड़ है और कोई नित्य पदार्थ तो नहीं है ये प्रभा पर मानता है और ये क्षणिक वादी वाले वो कहते हैं कि क्षणी बौद्ध विज्ञानवादी वो लोग कहते हैं कि आत्मा ज्ञान एक क्षण रहेगा वो स्व प्रकाश है स्व प्रकाश है अर्थात उनका और कहना है कि आत्मा जो ज्ञान है ज्ञान स्वयं अपने आप को भी जानता है जैसे हम घट को जानते हैं ऐसा और कोई नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने सभी लोग इसमें कर्त्री होता है जो करता होगा वो कर्म नहीं होगा कभी तो रामो ग्रामो गचती नहीं की रामो रामोम गच्छती ऐसा नहीं होता है विज्ञान वाले लोग कहते हैं कि वो ज्ञान स्वयं अपने आप को जानता है प्रभाकर इत्यादि किंतु कहते हैं कि ज्ञान स्वयं अपने आप को जानता है ऐसा नहीं है तो अगर ज्ञान अपने आप को जानता नहीं तो ज्ञान और विषय को प्रकाश कर दिया आश्रय को भी प्रकाश कर दिया किंतु ये ज्ञान कैसे प्रकाश होगा कहते हैं वो शो प्रकाश कैसा शो जैसे वेदांति लोग कहते हैं किंतु वेदांत लोग नहीं कहते हैं प्रभाकर वो वृत्ति ज्ञान को शो प्रकाश कहता है ये अंतर है तीनों का अलग अलग मत हुआ बौद्ध विज्ञानवादी क्षणिकवादी वो कहते हैं कि आत्मा प्रकाश रूप है क्षणिक है और कर्ता कर्म हुई है स्वयं अपने आप को जानता है प्रभाकर कहता है आत्मा में ज्ञान संवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होगा उत्पन्न होकर के वो ज्ञान विषय को भी प्रकाश करेगा आश्रय आत्मा को भी प्रकाश करेगा और ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा कहीं तो वो शो प्रकाश होगा स्व प्रकाश अर्थात उसी का प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं है जैसे वेदांति लोग कहते हैं किन्तु तो वो को ही शो प्रकाश कहता है वेदांति लोग कहते हैं कि जो आत्मा है वो शो प्रकाश है प्रभातर आत्मा जड़ है ज्ञान होने से प्रकाशित होगा ये तीनों मतों में अलग अलग है ये सब मतों को लेकर के वेदांती आगे अनुमान दे रहा है ये क्या चीज है उसको लेकर के विवाद है सिद्धांत कहता है कि स्व समानाश्रय, स्व समान काल स्व गोचर संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहार रहित नवती ये अनुमान हुआ ये अनुमान पंचपाधिका मूलोन ये उठा करके यहाँ दिए हैं अर्थात आत्मा स्व प्रकाश ये सिद्ध करने के लिए ज्ञान को है ये सिद्ध करने के लिए तो विमोतम विज्ञानम जिसको लेकर के विवाद होता है उसको विमौतम कहते हैं अभी तीन विशेषण दे दिया स्व समानश्रय स्व समान कालो स्व ये तीन विशेषण विशेषण हटने से रह गया संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहार रहितम न नवती अभी व्यवहार रहितम न नवती इसका क्या अर्थ होगा व्यवहारो भवती ये अर्थ होगा तो व्यवहारो भवती कब कहते है संवेदन विरह प्रयुक्त वेदांति कहता है कि संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहारो भवती ये जो विज्ञान है विज्ञान का और कोई ज्ञान नहीं हो करके भी वो विज्ञान व्यवहार होता है अर्थात जो ज्ञान है साक्षी है आत्मा है उसका व्यवहार करने के लिए और एक ज्ञान चाहिए ऐसा नहीं है अर्थात में हूँ इसको जानने के लिए जैसे कहते घटक को जानने के लिए हमको एक घटाकार वृत्ति ज्ञान होता है ऐसी प्रकार मैं हूँ इस प्रकार के लिए ये मैं हूं कहने का समय में ये वास्तविक आत्मा का ज्ञान नहीं है और सब खाली कहने के लिए इसी प्रकार के लिए और कोई ज्ञान या आवश्यक नहीं है ये सो प्रकाश है वास्तविक और तो थोड़ा विचार आगे सभी आएगा आत्मा का ज्ञान कभी होगा नहीं ये प्रथम बात है <laughs> क्यों आप कभी अपना मुंह को देख सकते हैं नहीं देख सकते दर्पण में देखते हैं दर्पण में किसको देखते हैं इसी प्रकार की आत्मा का ज्ञान कभी होगा ही नहीं तो जब भी देखेंगे कैसे देखेंगे तो ब्रह्माचार वृत्ति में ही देखेंगे किन्तु वृत्ति में जिसको देखेंगे वो प्रतिबिंब को देखेंगे जैसे सामने में दर्पण है और दर्पण जैसे गाड़ी चलाने वाला दर्पण को देखता है उसमें कितने चीज सब दिखता है और उस दर्पण का एक कोना में कहीं उसका स्वयं का मुख भी आता होगा आने पर अभी दर्पण में उसका मुख भी कहीं कोना में आता है और इतने सारे चीज आता है इसलिए वो अपने आप को उसमें महत्व नहीं दे करके जो चीज दिखते हैं उसको देखता है इसी प्रकार की हमारा वृत्ति दर्पण स्थानीय है उसमें जब से विषाहकार होते हैं जैसे वो चालक अगर दर्पण में अन्य विषय देखते है तो अपना मुंह को देखता नहीं इसी प्रकार की हमारा वृत्ति जो विषाहकार होने लगते है हम अपने आप को जानते नहीं किंतु जब चालक गाड़ी रख दिया अब क्या करेगा सामने में आकर के ऐसा करता है ना जब ऐसा करेगा दर्पण में क्या दिखता है उस समय उसको केवल दिखता है इसी प्रकार की जब हमारी वृत्ति केवल अहमाकार ब्रह्माकार हो जाएगा तो उस समय में हमको होगा कि अभी तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ उस समय में चालक कहेगा अभी मैं अपना मुंह देख रहा हूँ पहले क्या देख रहे थे तो पीछे वाला गाड़ी वृक्ष ये सब देख रहा था इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति होने से जानता है कि अच्छा मैं इस प्रकार दिखता हूँ तो कि वास्तविक अपने आप को नहीं देखता है प्रतिबिंबों को ही देखता है इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति होने से किन्तु प्रतिबिंब दे करके चालक निश्चय होता है ये मैं हूँ बोल करके होता है इसी प्रकार तो यहाँ भी ब्रह्माकार वृत्ति में इसी प्रकार की होगा तो अभी ये जो आत्म तत्व है इसी को विज्ञान शब्द से कहते हैं यहाँ विचार लाते हैं कि ये जो विज्ञान है क्या उसका और एक ज्ञान होता है होने से जा करके इसका व्यवहार होगा अर्थात तो मैं हूँ इसी प्रकार की आत्मा का व्यवहार करने के लिए और एक ज्ञान चाहिए जैसे घटो अस्थि के व्यवहार हम कब करेंगे घट का ज्ञान होने से ऐसे जैसे यहाँ घटाकर वृद्धि हुआ ऐसे क्या आत्म विषय वृत्ति होने के बाद हम जाके व्यवहार करेंगे तो संवेदन प्रयुक्त व्यवहारो भवती सिद्धांत कहता है कि न संवेदना बिरह प्रयुक्त व्यवहारो अर्थात तो आत्मा इस प्रकार की व्यवहार करने के लिए संवेदन और ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं है अर्थात विमतम विज्ञानम संवेदन विरह प्रयुक्त व्यवहारो भवती इतना हमारा साध्य हुआ अर्थात संवेदना विरह अर्थात ज्ञानांतर की हो गया उसका विरह और ज्ञान नहीं होकर भी व्यवहार होता है जैसे कहते हैं दीप प्रकाशते दीपांतर रह प्रकाश होते इसी प्रकार की संवेदना विरह संवेदना अंतर विरह अन्य ज्ञान नहीं होकर भी व्यवहार होता है इतना अंश हुआ तो पूर्व पक्षी क्या कहता है संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहार रही तो अगर आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब उसका व्यवहार भी नहीं हो पाएगा सिद्धांत कहता है कि विरोह प्रयुक्त व्यवहार विरह प्रयुक्त संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहार रहित पक्षी कहेगा व्यवहार रहित भवती संवेदना नहीं है तो व्यवहार नहीं है संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहार रहित अर्थात संवेदना नहीं है तो व्यवहार भी नहीं है इसलिए बाकी सब लोग कहेंगे आत्मा का ज्ञान होगा नयाई के लोग तो कहेंगे आत्मा को तो देख ही लेंगे मन के द्वारा देखेंगे बाकी सब लोग कहेंगे किसी किसी उपाय से आत्मा का ज्ञान होगा सिद्धांत के जो तो कहता है कि संवेदना विरह प्रयुक्त व्यवहारो भवती इसलिए शिक्षक में स्व प्रकाश का लक्षण दिये अवैध वेद्य नहीं होगा आत्म तो, तो जो है वो वैद्य नहीं होगा अवैध आगे क्या है अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो अवैद्य भी है और अपरोक्ष व्यवहार होगा अर्थात आत्मा वेद्य घट जैसे वेद्य होते हैं आत्मा ऐसे वेद्य नहीं होगा अवैध होगा किंतु व्यवहार भी होगा घट अगर वेद्य नहीं हो कर, होगा व्यवहार होगा नहीं होगा तो किंतु आत्मा वेद्य नहीं होकर के भी व्यवहार होगा यहाँ कहते हैं आगे विशेषण देते हैं इसके ऊपर और विचार है अर्थात तो ये वेदांत का एक मतलब मुख्य विचार है ठीक है सिद्धांत तो? का अनुमान मतलब सिद्धांत का एक मूलभूत अनुमान है बाकी सभी मत को निराकरण करके आत्मा सो प्रकाश से इसको सिद्ध करता है आज यहाँ तक तो, आगे तीन दिन अवकाश रहेगा शराचार्य सूत्र भाष्य प्रभुश्वराने व्यादेहाय दक्षिण इस ग्रंथ का संभवतः सबसे कठिन मंत्र तो है ऐसा विचार और आगे एक जगह में आएगा अनुमान प्र